तो कैसे होते हैं? ना है ना? तो दुनिया में कोई वस्तु जो है वो एक दूसरे से दूसरे से जुदा करने पर पहली सिद्ध होती है और पहली से जुदा करने पर दूसरी सिद्ध होती है जब तक दोनों में जो पृथक है वो सिद्ध नहीं हो तब तक वो सिद्ध नहीं होती है ना बोले गाय का क्या लक्षण है शासनावत्व शासनावत्व तो माने जानते हैं गले में जो ललहरी होती है ना गलकम्बल ललरी वो जिस पशु के होए उसका नाम गाय बोले कि बाबा ये पहचान तुमने कैसे बनाई कहा हमने देखा भैंस के भी नहीं होती बकरी के भी नहीं होती ऊंटनी के भी नहीं होती भेड़ के भी नहीं होती गधी के भी नहीं होती, हमने बहुत सारे पशु देखे हैं है ना? बिना ललरी के बिना गलकम्बल के पशु देख के तब गल कम्बल रूप वैचित्र्य गाय में स्थापित किया जाएगा और गल कंबल रूप वैचित्र जब एक में स्थापित किया जाएगा तो दूसरे उससे रहित होंगे तो उसको देख के वे उसको देख के वे तो कोई लक्षण तो सृष्टि में बनता नहीं क्योंकि जितने लक्षण हैं ना वो अपने विरोधी के लक्षण के ज्ञान के बिना दूसरी वस्तु के लक्षण का ज्ञान होता ही नहीं तो व्यावर्त क्योंकि लक्षण तो व्यावर्तक होते हैं तो किससे व्यावृत किया ये जब रासायनिक विश्लेषण करते हैं ना खोज करते हैं डॉक्टर लोग तो बोले भाई इसमें तो ये ये है कई इसमें ये एक चीज नहीं है कई इसमें ये दो चीज ज्यादा है नारायण एक मानक स्थापित करके उसमें से इतने हैं और इतने नहीं हैं इस प्रकार वस्तु की पहचान बनानी पड़ती है तो एक का लक्षण जब मालूम पड़ जाता है तब दूसरे का लक्षण मालूम पड़ता है तो ये तो लक्षण का ज्ञान जो है वो परस्पराश्रित है इसलिए भेद जो है वो सब का सब अन्योन्याश्रय है है ना ये जितना भौतिक विज्ञान है वो सब का सब द्वंद्वात्मक है बोला अच्छा नारायण जितना भौतिक ज्ञान है वो परस्पर सापेक्ष है तो परस्पर सापेक्ष में स्वतः सिद्धता नहीं होती है और जिसमें स्वतः सिद्धता नहीं होती है वो तत्व नहीं होता है इसलिए परमार्थ में ये जो परस्पर सिद्ध पदार्थ हैं ये तत्व नहीं हैं ये परमार्थ नहीं हैं बोले अज कल्पित संवृत्तिया परज परतंत्रा निष्पत् संवृत्तिया जायते तो सह बोले भाई ये आज क्या है तो बोले ये भी तो शास्त्रादीना संवृति शास्त्र भी साम्वृतिक सत्य है हो है ना कुछ ढक के कुछ बोलना ये साम्व्रतिक सत्य है हो है ना? जैसे स्त्री अपना मुंह थोड़ा घूंघट से ढक के बात करे, तो ये जो पर परमात्मा है परमार्थ है ये थोड़ा सा शास्त्र के घूंघट की आड़ करके तब शास्त्र से थोड़ा दिखाते हैं न तो शास्त्र से थोड़ा ढकते हैं और थोड़ा दिखाते हैं इसी को साम्रतिक सत्य बोलते हैं जहां आवरण है वहां संबृति है संवरण है ना मुख पर संवरण है ऐसे सत्य। तो व्यवहार में संवरण को मानते हैं ये, ये देखो एक श्लोक है आ, है तो नरसिम नृसिम्ह का श्लोक है वो श्लोक ऐसा है कि पति और पत्नी में यद्यपि कोई पर्दा नहीं है एक ने दूसरे का अंग सर्वथा देख लिया परंतु जब व्यवहार में दोनों उतरते हैं, हैं? तो चैलान चैलांचलेन चैलांचल व्यवहिते नीक्षणीय भूंघट की ओट से देखते हैं नंगे होकर के तो पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं ना व्यवहार में ढक के रहते हैं कैसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा का जो निरावरण रूप है वो परमार्थ होने पर भी जब व्यवहार में उसका निरूपण करते हैं तो थोड़ी सी समृद्धि उसमें आ जाती है तो बोले अच्छा ये अज क्या है तुम्हारे तो शास्त्र भी नहीं है क्योंकि देखो भाई हमारे जिस बात को सुषुप्ति में जो चीज नहीं होती है वो तो काल परिच्छिन्न हो गई ये बात आपके ध्यान में है ना तो वेद का ही ये कहना है कि सुसुप्ति काल में वेद अवेद हो जाते हैं ये बात आपके ध्यान में होगी तत्र देवा अदेवा भवंती वेदा अवेदा भवंती माता अमाता भवती पिता अपिता भवती उपनिषद का ही कहना है कि सुषुप्ति काल में पिता पिता नहीं रहता माता माता नहीं रहती देवता देवता नहीं रहता और वेद वेद नहीं, नहीं रहते तो सुषुप्ति में अज्ञान तो रहता है परंतु वेद नहीं रहते तो जो चीज सुषुप्ति काल में अज्ञान में लीन हो जाती है वो चीज अज्ञान जन्य है ये बात मालूम पड़ेगी अज्ञान निमित्तक है अज्ञान के कारण है और साक्षी जो है वो अज्ञान में लीन नहीं होता वो अज्ञान से परे है युक्ति तो सीधी सादी है नारायण सुषुप्ति अज्ञान में लीन नहीं होता और माता पिता देवता वेद शास्त्र सबके सब सुषुप्ति सब काल में अज्ञान में ही लीन हो जाते हैं तो सुषुप्ति से उठने पर जो व्यवहार होता है वो सुषुप्ति कालीन अज्ञान से किंचित अनुगत ही होता है इसलिए वो साम्रतिक सत्य होता है वहां समृति जरूर है बोला समृति जरूर है ढक्न है पर्दा है कि अपने स्वरूप में न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति इस बात को हम फिर पूरा और ध्यान ये जो जतो बाचो निवर्तनते थे जहां वाणी की गति नहीं है अच्छा न विद्मो न बिजानी महा बुद्धि की गति नहीं है न नो नीजानी महा का क्या अर्थ है? है अच्छा अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने जान लिया और जिन्होंने कहा कि हमने जान लिया उन्होंने नहीं जाना क्योंकि जान लिया में साम्रतिक सत्य है है ना जान लिया इसमें अहम है साम्रतिक सत्य है तो कुल मिलाकर के देखो अब वेद शास्त्र की भी स्थिति का यदि पर्यालोचन कर दे ना कि वो कहा रहते हैं नारायण तो उपनिषद में इसका सबसे बढ़िया विवेचन है आप कभी उसको देख लेना मनोमय कोष का जहां वर्णन है ना मनोमय कोष का एक तो अन्नमय कोष एक प्राणमय कोष एक मनोमय कोष तो ये तो आजकल तो लोग सुन लेते हैं और कहते हैं हम अन्नमय कोष नहीं हैं हम मनोमय कोष नहीं है हम प्राणमय कोष नहीं है ना अब हुक्म देते हैं कोष को कि हे कोष तुम भाग जाओ हम नहीं हैं कोष है न अरे भाई वो समझने से उनका बाद होता है हुकुम देने से उनका बाद नहीं होता है है ना तो अच्छा मनोमय कोष जो है वो तितरी पक्षी है अच्छा तो तितरी है हो तो उसका सिर क्या है आपको मालूम है बस तस तस् यजुरेव सिरा मनोमय कोष का सिर है यजुर्वेद है ना और ऋग दक्षिण पक्ष है और शाम उत्तर बाम पक्ष है माने तित्तरी एक चिड़िया है उसके सिर में यजुर्वेद और दाहिने हाथ दाहिनी पाख में ऋग्वेद और बाईं पाख में सामवेद है ये मनोमय कोष का जो पक्षी है मनोमय कोष का नारायण जब मनोमय पुरुष न सुसुप्त काल में इस मनोमय कोष को छोड़ देता है और स्वयं वो विज्ञानमय आनंदमय और ब्रम में स्थित हो जाता है तो उस समय ये जितना इसका सिर है और पाख है ये सब का सब मनोमय कोष में ही रह जाता है ना अच्छा ये वेद के महात्म्य की बात आपको सुना रहा हूं कि वेदांत की दृष्टि से वेद की स्थिति मनोमय कोष में है यद्यपि वो संपूर्ण कोषों से परे परमात्मा को लखाने में समर्थ है बोला लक्षणावृत्ति से लक्षणावृत्ति से वो मनोमय कोष में बैठ करके परमात्मा को लखा देता है परंतु रहता है वो मनोमय कोष में अच्छा एक बात और आपको सुनाते हैं जो चीज उत्पन्न होती है आप जानते भी ये चित्त है ना चित्त तो ए तस्त जाएते प्राण मन च चित्त की उत्पत्ति शास्त्र उपनिषद में साफ साफ बताई हुई है कि मन की उत्पत्ति होती है इसलिए मन अनित्य है मन भी पैदा होता है आगे डॉक्टर मन को भी बना सकते हैं वैज्ञानिक लोग बहुत उन्नति करें तो मन का निर्माण कर सकते हैं परंतु अधिष्ठान का निर्माण नहीं कर सकेंगे जिसमें वे खड़े होकर जिसमें रहकर सोचेंगे और जहां क्रिया करेंगे और जिसमें बनावेंगे इन सबका जो अधिष्ठान है उसका निर्माण डॉक्टर नहीं करेगा लेकिन मन का निर्माण रासायनिक विधि से किया जा सकेगा तो ये बात दूसरी हुई अच्छा अब देखो आप रोज शायद जिनको पुरुष सूक्त याद होगा हो ना वो पढ़ते होंगे है ना तो क्या है तस्मात सर्वात तस्मात यज्ञात सर्वहूत रिचाहा सामान्य जगिरे छदांसी जगिरे तस्मात एना? क्या है? जजुष तस्मात अजात सीताराम है नहस्त्र शीर्षा पुरुष का वर्णन है उस सहस्त्र पुरुष से ऋच सामान्य जगे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्व है न इनकी उत्पत्ति हुई किससे विराट पुरुष से हो विराट के अवयव हैं ये विराट के अवयव इसलिए मनोमय कोष से ऊपर नहीं जा सकते अब प्रश्न ये हुआ कि इन्हीं शास्त्रों में अजन्मा का वर्णन है तो वाणी की वहां गति नहीं बुद्धि की वहां गति नहीं और वेद शास्त्र सब रह गए मनोमय कोष में और ये सब के सब विराट से उत्पन्न हुए तो ये परमात्मा को परमार्थ को जो अज कहते हैं सो कहते नारायण है ना तो बोले कल्पित समृत्या ये भी कल्पित व्यवहार से कहते हैं ये शास्त्र भी संवृत्ति हैं और ये भी कल्पित व्यवहार से बोलते हैं ये बात कैसी ये बात ये है कि कई लोगों ने वर्णन किया परिणामवादियों ने वर्णन किया कि ब्रह्म जगत के रूप में उत्पन्न होता है आत्मा जगत के रूप में उत्पन्न होता है जब लोगों ने आत्मा के जायमान रूप का निरूपण किया है तब उस जायमानता का जातत्व का निषेध करने के लिए शास्त्र ने उसको अज कहा अज जो है ये आत्मा के जातत्व का व्यावर्तक लक्षण है, है स्वरूप लक्षण नहीं है जैसे जातत्व तटस्थ लक्षण है जतो बाइमानी भूतानी जायते जैन जाता जीवंती ये ये क्या लक्षण है बोले ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है तटस्थ लक्षण है माने जगत जन्मादि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा को हम सिद्ध करते हैं ये जगत के जन्म स्थिति प्रलय आदि पृथक और इसके द्वारा सिद्ध होने वाला परमात्मा पृथक तो बोले ये जो हम आज कहते हैं ना ये भी परमात्मा का तटस्थ लक्षण ही है ये भी स्वरूप लक्षण नहीं है क्यों अरे स्वरूप तो हम खुद ही हैं हो है ना लक्षण कहा से स्वरूप होगा है ना लक्ष्य स्वरूप होता है लक्षण थोड़े ही स्वरूप होता है है ना तो ये तो लक्षण है ये लक्ष्य नहीं है वो तो अजह कल्पित समृत्तिया जायमानता का जो ब्रह्म है जिनको ये ब्रह्म है कि आत्मा का जन्म होता है आत्मा का मरण होता है उनके लिए श्रुति जो है वो वर्णन दोनों तरह से करती है देखो ब्रह्म किसी का बेटा भी नहीं है और ब्रह्म किसी का बाप भी नहीं है न तस् कश्चित जनिता माने ब्रह्म का बाप नहीं है हैं? और न तस् कार्यम माने ब्रह्म का कोई बेटा नहीं है अपूर्वम माने ब्रह्म का बाप नहीं है और अनपरम माने ब्रह्म का बेटा नहीं है न ब्रह्म का कारण है न ब्रह्म का कार्य है तो जैसी श्रुति संपूर्ण जगत के कारणत्व का अध्यारोप करके ब्रह्म की अद्वितीयता समझाती है वैसे कारण कार्य भाव का निषेध करके उसकी अद्वितीयता को समझाती है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते तो ये परमात्मा की अद्वितीयता को समझाने के लिए ही उसमें सृष्टि के कारणत्व का निरूपण है अध्यारोप है और उसमें कारणत्व का अपवाद है और यह अध्यारोप और अपवाद दोनों ही परमात्मा को समझने के लिए लक्षण हैं इसलिए परमात्मा जो है वो परमार्थ से न है और न तो अजात है दोनों से विलक्षण है नजात कह सकते न अजात कह सकते न जात सोच सकते न अजात सोच सकते सोचने और कहने से निराला सोचने कहने और न कहने का सोचने और न सोचने का दोनों का साक्षी दोनों का अधिष्ठान और जिससे भिन्न सोचना न सोचना बोलना न बोलना दोनों नहीं है न और दोनों जिसके स्वरूप जिससे भिन्न दोनों नहीं जो स्वयं दोनों तो परतंत्राभिन संवृत्तिया जायते तुसाह दूसरे तंत्र में माने जो साधक तंत्र हैं इस वस्तु को समझ में आने के लिए जो द्वैतवाद का आश्रय लेकर के जो शास्त्र बनाए गए हैं उनकी उनकी रीति से समृद्धि से कल्पित व्यवहार से जैसे उसमें जातत्व की कल्पना है वैसी ही उसमें अजातत्व की कल्पना है असल में आपस में समसत्ता जिनकी लकी साधक बाधकता तीन की जायमानता भी व्यवहार है और अजायमानता भी व्यवहार है तभी तो अजायमान ये स्वप्न का अजायमान मान जागृत के जायमान का बाधक नहीं हो सकता और जागृत का अजायमान स्वप्न के जायमान का है न जिस सत्ता में जायमान है उसी सत्ता का अजायमान उसका बाधक होता है इसलिए जिस सत्ता में विधि है उसी में निषेध है जिस सत्ता में जायमान है उसी में अज है और ये परस्पर टकरा करके लड़ करके ये चूर चूर हो जाते हैं और परब्रह्म परमात्मा ज्यो कहते हो स्वयं प्रकाश तो अभूताभिनिवेश तद्यते भाव सबुद्व निर्निमित्तो न जायते इसलिए बताते हैं देखो ये जो मालूम पड़ता है दृश्य कि ये हमारे अंदर कुछ पैदा हो गया है कुछ रह रहा है कुछ मर जाएगा बोले तो अभूता भी है ये एक भूता भी होता है एक अभूता भी होता है ये अनहुए संसार को संसार मान करके है न उसमें हम अभिनिविष्ट हो गए हैं कि हमारा जन्म मरण होता है सचमुच ये मालूम पढ़ते हुए भी द्वैंत्य इसलिए ये मत समझना कि जब समाधि लगेगी तब हम ब्रह्म होंगे है ना जब निर्विषय होंगे तब ब्रह्म होंगे जब निर्वृत्ति होंगे तब ब्रह्म होंगे जब ऐसा होगा तब ब्रह्म होंगे जब वैसा होगा तब ब्रह्म यही कल्पना करके लोग मरते हैं है ना कि कुछ हो भोगेंगे कुछ सुख मिलेगा तब ब्रह्म होंगे का कुछ करेंगे तब ब्रह्म होंगे कुछ पावेंगे तब ब्रह्म होंगे कुछ छोड़ेंगे तब ब्रह्म होंगे ये आगे आने वाला है ये प्रसंग है ना नाप के पाक्य तीन ब्रह्म होता है हम ये ये जब छोड़ देंगे तब ब्रह्म हो जाएंगे का हम है ना हम ये ये पा लेंगे तब ब्रह्म हो जाएंगे और हम ये ये जो राग द्वेष आदि दोष को ऐसी अवस्था में जब ले जाएंगे तब ब्रह्म होंगे बोले ये जो ज्ञान है बाबा ये कुछ उत्पन्न करके और कुछ मिटा करके तुमको ब्रह्म नहीं बताता है ये ज्ञान ये बताता है कि सब ज्यों का त्यों होता हुआ भी भासता हुआ भी नारायण और सपने में तुम बोलते सुनते हुए भी ज्यों के त्यों वही हो परमार्थ ही हो अब ये प्रसंग आपको फिर सुना Tat tvam asi. Namah. Udomiha namo. Namah. Udbhava namo. Namah. अजकल्या पर नाप्यज परतंत्रा विनपत् समृत् जायते सह अभूता दया सबूव निर्मित जायते यदा न लेतून उत्तम मध्यमान तदा न जायते चिंत अत चित्त्पत्ति सजात चिंतृश्य बुद्धवाता स ेतु पृथनावशोकम अभय पदमशुते अभूतादृशे तत्वर्तते वस्वभा निसंगंर्तते ओ सौं दिश अजह कल्पित सम्रत्या है श्री गौड़ पादाचार्य जी ने ये कहा कि आत्मा अजन्मा है ऐसा जो व्यवहार है मन ऐसा जो हम उपदेश करते हैं और सुनने वाले सुनते हैं आत्मा अजन्मा है ऐसा जो शब्द है और आत्मा अजन्मा है ऐसी जो वृत्ति है प्रत्यय है तो अजैति ती अजैति प्रत्यय आत्मा अजन्मा है ऐसा भूल करके उपदेश करना ये तो गुरु का व्यवहार हुआ और आत्मा अजन्मा है ये सोचना ये शिष्य के हृदय में व्यवहार हुआ व्यवहार शब्दों स्फूरण रूप होगा व्यवहार किसको कहते हैं कि शब्द के उच्चारण का नाम व्यवहार है और स्फूरणा का नाम व्यवहार है व्यवहार या तो मन में फुरता है या तो शब्द से बोले जाता है तो ये जो अजन्मा है अजन्मा है ऐसा वाचिक और मानसिक व्यवहार है वो कल्पित समृद्धि के कारण है माने ये व्यवहार अध्ययन मूलक आवरण मूलक ही ये व्यवहार कल्पित हुआ है मैंने प्रश्न ये उठा कि जब शास्त्र भी समृद्धि रूप हैं मन भी समृद्ध रूप ही है ना क्योंकि जिसका उत्पन्न के रूप में जिसका वर्णन आता है वो समृद्धि रूप ही है और अनुत्पन्न के रूप में जिसका वर्णन आता है वो भी समृद्धि है तो जब शास्त्र समृद्धि हैं तो आत्मा अजन्मा है ये कल्पना भी समृद्धि है क्योंकि जब आत्मा का अजन्मापन भी समृद्धि से ही सिद्ध है तो मूलक होने के कारण अजन्मापन भी समृद्धि ही है तो बोले ठीक है हम स्वीकार करते हैं इस वास्तव ये भी एक कल्पित व्यवहार है बोले आत्मा अजन्मा ये शब्द और आत्मा अजन्मा ये वृत्ति इन दोनों व्यवहारों को तुम कल्पित समृद्धि से मानते हो कि इन दोनों व्यवहारों के निषेध से अभाव से उपलक्षित जो इस व्यवहार का स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है उसको कल्पित कल्पित समृद्धि से मानते हो बोले परमार्थ इन ना, ना आप्य जा ठीक है जिस सत्ता में जन्म है उसी सत्ता में जन्म का निषेध है व्यावहारिक सत्ता में जन्म है तो व्यावहारिक सत्ता में उसका निषेध है परंतु इस निषेधावधि के द्वारा उपलक्षित जो अकल्पित सत्य आत्मा है अपना आपा है जो जानता है कि जन्म की कल्पना हुई और जन्म की कल्पना मिटी है ना तो जन्म की कल्पना जन्म की कल्पना और जन्म की कल्पना का मिटना ये दोनों का जो साक्षी अधिष्ठान है जो स्वयं प्रकाश है उसको तुम व्यवहार बताते हो जो व्यवहार और व्यवहार भाव का साक्षी है उसको तुम कल्पित समृद्धि से बताते हो कि जो अजन्मा ऐसा शब्द है और अजन्मा ऐसा प्रत्यय है उसको कल्पित समृद्धि से बताते हो क्या भाई हम तो शब्द और प्रत्यय को ही कल्पित समृति से बताते हैं है? तो ठीक तो है हमको स्वीकार है ना व्यवहार जितना है वो सब का सब अज्ञान मूलक ही है ये तो जन्म की कल्पना को काटने के लिए अजन्मापन की कल्पना है इसलिए ये भी एक कल्पित समृद्धि है यह भी गुरु शिष्य की व्यवहारिक अथवा शिष्य के मानसिक व्यवहार की सूचना है बोले भला ये जन्म के निषेध की जरूरत क्या पड़ी अरे परत अंतरा भी निष्पत्तिया समृत्या तो दूसरे जो परिणामवादी हैं, जो आत्मा का परिणाम मानते हैं ब्रह्म का परिणाम मानते हैं अवस्थान मानते हैं यह मुख्य बात एक ही है वो है ना हमको समझने में थोड़ी देर तो लगी थी शुरू शुरू में लेकिन हम आपको उसका नतीजे ही बता देते हैं जब तक जगत के मूल तत्व को अपने से अन्य और परोक्ष के रूप में चिंतन किया जाता है अपने से अन्य माने मैं चैतन्य हूँ और मुझ चैतन्य से अन्य किसी सत्ता के रूप में जब तक जगत के कारण का चिंतन किया जाता है तब तक वो मालूम पड़ता है कि वो सत्ता ही जगत के रूप में बनी होगी हाँ वो कैसी सत्ता है बोले परोक्ष अनिर्वचनीय है अरे बाबा उसका कोई हम थोड़ी निर्वचन कर सकते हैं ना? वो तो है नो तो अनिर्वचनीय है यहाँ तक की परोक्षा परोक्षाभ्याम अपनी है उसको अपरोक्ष कहें तो बनता नहीं है ना क्योंकि वो तो हमारे अंतकरण में भी है हमारे शरीर में भी है हमारे इंद्रिय में भी है परोक्ष कहना तो बनता नहीं और अपक्ष कहें तो अपरोक्ष कहना भी नहीं बनता है क्योंकि वो दृश्य तो होती नहीं तो जब तक आत्मा से अन्य किसी को जगत का कारण माना जाता है तब तक उसको चाहे परिणामी मानो चाहे कर्ता मानो कुछ न कुछ मानना पड़ेगा जड़ मानो तो भी परिणामी मानना पड़ेगा चेतन मानो तो भी परिणामी मानना पड़ेगा है ना सृष्टि का उपादान कारण मानो तो भी परिणामी और निमित्त कारण मानो तो कर्ता ये सारी आपत विपत जो है आपत्ति और विपत्ति जितनी है वो सब जगत के मूल तत्व को अपने से जुदा मानने के कारण है जहां ये बोध हुआ कि मैं चैतन्य ही जगत का मूल हूं वहाँ कार्य कारण भाव का बाद हो जाता है है ना? वहां तो दृश्य दृष्टा भाव आ गया ना दृश्य दृष्टा भाव आ गया साक्षी साक्ष भाव आ गया अधिष्ठान अध्यस्त भाव आ गया माने चैतन्य जो है वो साक्षी है और वो परिणाम को प्राप्त होकर के जगत नहीं बना है इसका मतलब ये हुआ कि जन्म का निषेध करने के लिए अजत्व की कल्पना की गई वस्तुतः जो अपना आत्मा है वो न जायमान है और न अजन्मा है तो परतंत्र से अभिनिष्पन्न माने सिद्ध दूसरे मतवादियों के सिद्धांत से सिद्ध जो साम्रदिक व्यवहार है उसमें आत्मा परिणामी जन्म वाला सिद्ध होता था उसके निषेध करने के लिए हमने श्रौत सिद्धांत का निरूपण किया कि आत्मा अजन्मा है और ये सारा जो श्रौत स्मार्त शास्त्रीय और स्वाभाविक प्रमाण प्रमेय व्यवहार दो तो प्रकार का होता है वो एक शास्त्रीय और एक स्वाभाविक है ना? तो शास्त्र का प्रमाण होना और स्वर्ग आदि का प्रमेय होना ये तो शास्त्रीय प्रमाण प्रमेय व्यवहार है स्वर्ग नरक आदि का प्रमेय होना और शास्त्र का प्रमाण होना और ये जो घड़ी आदि का प्रमेय होना और नेत्र आदि का प्रमाण होना है ये स्वाभाविक प्रमाण प्रमेय व्यवहार है तो शास्त्रजन प्रमाण प्रमेय व्यवहार और स्वाभाविक प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये दोनों प्रकार के जो व्यवहार हैं इसको शंकराचार्य भगवान ने अपने उपोदघात भाष्य में ही लिख दिया बोला हाँ ये वेदांत का प्रारंभ इसको ये नहीं समझना कि ये गौड़ पादाचार्य जो हैं वो कहीं है ना वेदांत से भिन्न स्थान से लेके आए हैं बोला अविद्या विषयाणी प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानि शास्त्रानि च है ना ये शंकराचार्य भगवान का वचन है कि प्रत्यक्ष आदि स्वाभाविक प्रमाण और शास्त्राणी चास्त्र जन्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये अविद्यावान पुरुष को ही विषय करते हैं अविद्यावत विषयाणी है ना अविद्यावान पुरुष जो है ना उन्हीं को ये सताते हैं उन्ही को ये बांधते हैं षेणवं इति विषय उन्हीं को ये आपस में बांध लेते हैं जो जीवन मुक्त पुरुष है उसको ये नहीं बांधते का इस प्रकार परतंत्राभिनिष्पत्तिया का अर्थ ये हुआ कि परिणाम वादियों के शास्त्र में जो परिणाम प्रसिद्ध है उसकी अपेक्षा से उसका निषेध करने के लिए आत्मा को अज कहते हैं संवृत्ति से ही जन्म है और समृत्ति से ही अजन्मापन है क्योंकि जिस सत्ता में जन्म है उसी सत्ता में उसका निषेध है परंतु जन्म अजन्मा ऐसे समझो कि अदृश्य अग्राह्य अचिंत्य अलक्षणत्वादी के द्वारा भी उपलक्षित संकेतित जो आत्म वस्तु है वो नित्य सिद्ध है क्योंकि इन सभी कल्पनाओं का वो अधिष्ठान है तो फिर ये शंका हुई कि जब शास्त्र आदि कल्पित हैं तो यह कल्पित आत्मा को कैसे समझावेंगे ये नियम बिल्कुल नहीं है कि झूठी वस्तु से सच्ची वस्तु का ज्ञान नहीं होता प्रतिबिंब आदि से भी बिंब का ज्ञान होते देखा गया है तो असल में ये एक अनुभुवी खेल दुनिया का चल रहा है अभूताभिनिवेश विद्यते ये विषय जो मालूम पड़ता है ना विषय माने जिसको प्रकाशित करने के लिए इंद्रिय और अंतकरणो बाधिक चैतन्य की आवश्यकता हो विषय है। बोलते हैं ये विषय शब्द जो है ये अनेक प्रत्ययों से निष्पन्न होता है बी उपसर्ग पूर्वक सिंह बंधने धातु से अनेक रीति से ये विषय शब्द निष्पन्न होता है जिससे मनुष्य बाता जाए उसको विषय कहते हैं जो मनुष्य को बांध ले उसको विषय कहते हैं झूठ ही बांध है वो जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई कि जदत तो विषा ग्रंथि सच्ची नहीं है झूठी है पर झूठ तो कची तो बात क्या है कि विषय असत्य हैं। तो असत्य में अभिनिवेश हो गया है ना कभी कभी हम देखते हैं कि मनुष्य को झूठा ही अभिनिवेश हो जाता है इतना तन्मय हो जाता है किसी विषय में वो क्रोध आने पर गुस्सा आता है ना अरे क्या पूछना जो सठ दंड करोने को ब्रष्ट तो हो मारक हो रहा हाँ समझते हैं कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे और इसको मारेंगे नहीं दंड नहीं देंगे तो वैदिक मार्ग का ही विनाश हो जाएगा है ना अनादिकाल से अब तक जिसका विनाश नहीं हुआ उसका विनाश दंड न देने से और हमारे गुस्सा न करने से हो जाएगा नारायण तो इसी को आवेश बोलते हैं वो कामावेश में है ना जैसे अज्ञानी हो जाता है आदमी क्रोधावेश में हो जाता है लोभावेश में हो जाता है वैसे ये द्वैत का भी एक अभूत अभिनिवेश है माने जो चीज असत्यभूते द्वैते अभिनिवेश जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई बिल्कुल है ही नहीं अधिष्ठान की दृष्टि से आत्मा की दृष्टि से यथार्थ दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से जो चीज है ही नहीं उसमें आग्रह हो गया है कि ये तो ऐसा ही है ना देखो है न अपने परिवार भाई भतीजे का कितना आग्रह होता है अपने मुंह से कोई बात निकल जाती है वो कितना आग्रह होता है अपने मन में कोई ऐसी आंख बंद किए सोचते हैं कोई बात आती है तो उसका आग्रह हो जाता है हम कितने साधुओं के बारे में जानते हैं कि वो बंद कमरे में या बंद गुहा में आंख बंद करके बैठे है ना और उनके सामने कोई चमचम -चम चमकती हुई चीज आ गई कोई जक आ गया कोई देवता आ गया कोई भूत आ गया कोई प्रेत आ गया ओ, मन ही भूत बनता है मन ही प्रेत बनता है मन ही जक्ष बनता है मन ही देवता बनता है मन ही ब्रह्मा विष्णु भेस बनता है ये तो तो मन का खेल तो बड़ा विलक्षण है ना मन समूची सृष्टि जहाँ मन बन सकता है वहाँ एक देवता दानी बनने में मन के लिए क्या आश्चर्य है? है पर महाराज उसमें इतना आग्रह होता है अपने मन के दृश्य में है नग्रह आग्रह माने बुद्धि को छोड़ना और दृश्य को पकड़ना यही आग्रह है जो समझदारी से ये ये जो आकाश में ग्रह रहते हैं ना वो तो मेरा ज्यादा करके नासमझों को सताते हैं समझदारों को कम सताते हैं और हाँ लेकिन ये जो मन में आग्रह है विग्रह है संग्रह है परिग्रह है उपग्रह है है ना निग्रह है जोगियों को निग्रह ही तो सताता है ना जोगियों को निग्रह सताता है दुनियादारों को विग्रह सताता है है ना धनियों को परिग्रह सताता है हैं? तो ये जो मतवादी लोग होते हैं साम्प्रदायिक लोग इनको आग्रह सताता है ये सब पापक ग्रह हैं बोला इनमें से पूर्ण ग्रह कोई नहीं है ये सब राहु केतु शनिष्ठर एक मन में कोई संस्कार पड़ गया एक मन में कोई संस्कार पड़ गया और उसको ले करके बैठे हैं हमको एक ने आके बताया कि हमको ज्योतिषी ने बताया है कि आज उनके घर में ये हो रहा है उनका बेटा ये सोच रहा है उनकी मां ये सोच रही है उनकी बेटी ये सोच रही ऐसे आके एक ने बताया है हमको ज्योतिषी ने बताया है अब आप समझो कि ईश्वर कृपा से बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा ज्योतिष है ना हमने अपने बाप दादों से सीखा है है ना हम बच्चे थे तो ज्योतिषी के घर में थे हम जानते हैं कि ज्योतिष में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है है ना जो वर्तमान काल के मानसिक स्थिति को मानसिक स्थिति को या वर्तमान काल में कमरे के भीतर बंद होकर की जाने वाली क्रिया को बता दे ये हमको पूरी खातरी है इस बात की हो कि ज्योतिष के ग्रह उपग्रह है ना? कोई भी महादशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा है ना किसी भी ढंग से ग्रह से ये निकाल के कि तुम इस समय तुम्हारी मानसिक स्थिति ये है और तुम यहाँ बैठे हो घर में तुम्हारा बेटा ये काम कर रहा है है ना ये बता दे ऐसी ज्योतिष गणना की कोई प्रणाली नहीं है न हस्तरेखा की है ना कुंडली की है न सिर देख करके है न तो ये होता क्या है सब बताते है आपको किन्ही किन्हीं को जक्षिणी सिद्ध होती है बोला वो मानसिक शक्ति है जक्षिणी माने एक प्रकार की मानसिक शक्ति तो वो भूत को जान सकते हैं उसके द्वारा और वर्तमान को जान सकते हैं लेकिन कल क्या होगा उनसे लिखवा के रख लो कि अगर तुम बड़े भारी ज्योतिषी हो तो बताओ कि कल हमारे जीवन में क्या क्या घटना घटित होगी एक बंद लिफाफे में लिख के रख दो कल हम देखेंगे कि वो होती है कि नहीं होती है तो मनुष्य को अपनी अपनी बात पर है ना जैसे मुसलमान को मस्जिद में आग्रह हो जाता है है ना एक को करणेद में आग्रह है तो एक को खतने में आग्रह है तो एक को बक्तिमा बब, बोलते हैं ना बपतिश्मा में आग्रह है तो ये जो है ये मत का जो आग्रह है नारायण बुद्ध फलम अनाग्रह बुद्धि को छोड़ करके और केवल प्रतीति में आग्रह कर बैठना जो प्रतीति हमेशा ही बदलने वाली है ये बुद्धिमान का काम नहीं है तो अभूता भी निवेश सोचते, जो तुम अपने एक अंतकरण को मैं अंतकरण वाला और ये मेरा अंतकरण और ये मैं शरीर और मैं शरीर वाला अभूता भी निवेश सोचते है ना? अभूत माने जो चीज कभी पैदा हुई नहीं जो बिल्कुल है नहीं है ना एक दिन सपना आया हो बोले हम तो बिल्कुल सीधे स्वर्ग से उतर के आए हैं कैसे काम को सपने में मालूम पड़ा है ना दूसरे दिन सपना आया कि तुम स्वर्ग से नहीं बिल्कुल नरक से आए हो ना? ना है ना तो जो लोग स्वापनिक प्रतीति में इतना दुराग्रह रखते हैं वो जथार्थ तत्त्व से सत्य से वंचित हैं। द्वयम तत्र न विद्य अजी वहाँ द्वैत नाम की तो बिल्कुल वस्तु है ही नहीं तो दोया भाव सबुद्वी बुद्ध्वि वो निर्निमित हो जायते जब मनुष्य ये जान लेता है कि द्वैत है नहीं न कर्म है न कर्ता है न कारण है न कार्य है बला तो ये आनंद का विवर्त है भोक्ता और भोग्य स्त्री भोगता है पुरुष भोग्य है और पुरुष भोगता है स्त्री भोग्य है अच्छा इन दोनों में से कौन भोगता है अगर इसका कोई निर्वचन करना चाहे ना है नहीं कर सकता क्यों ये तो ये तो एक संस्कार है झूठा कि नारायण चैतन्य पुरुष मनुष्य है पुरुष है और स्त्री प्रकृति है बिल्कुल झूठी बात है दोनों का शरीर प्राकृत है तो प्राकृत है और दोनों का आत्मा चैतन्य है तो चैतन्य है इसमें ये कहना कि स्त्री प्रकृति है और पुरुष जो है वो चैतन्य है कि ये बात बिल्कुल गलत है दोनों की आत्मा चैतन्य है।, है ना और दोनों की आत्मा प्रकृति दोनों का शरीर प्रकृति है ना और दोनों में प्रकृति मिथ्या ब्रह्म ही सत्य तो द्वया भाव ये जो मिथ्या मिथ्याभिनिवेश है ना कोई निर्वचन करके बता दे अरे भाई अंतकरण की उपाधि से स्त्री का जो आत्मा है वो भोक्ता बना और पुरुष का शरीर भोग्य हो गया है ना और अंतकरण की ही उपाधि से पुरुष का आत्मा भोक्ता बना और स्त्री का शरीर भोग्य हो गया तो ये भोक्ता और भोग्य ये दोनों औपाधिक है आत्मा में न भोगता है न भोग्य है बोले हम ज्ञाता और तुम गे क्या नहीं तुम ज्ञाता और मैं गे है ना शरीर की दृष्टि से मैं गे और अंतकरण की उपाधि से तुम ज्ञाता और शरीर की दृष्टि से तुम गे और अंतकरण की उपाधि से मैं ज्ञाता ये दोनों चैतन्य का विवर्त है है ना न ज्ञाता न गे ये दोनों विवर्त है दोनों न ज्ञाता सच्चा न गे सच्चा बोले भाई हम मालिक तुम नौकर हम करता तो कर्म नारायण हम बाप तो बेटे हमने तुमको तो बनाया तो नारायण ये दोनों सत के विवर्त हैं और जहाँ सत चित आनंद एक है वहाँ कारण और कार्य वहाँ ज्ञाता और और वहाँ भोगता और भोग्य और वहाँ परिच्छिन्न और उसका नरक स्वर्ग आदि में आवागमन और इनके लिए धर्म अधर्मादि रूप हेतु बिल्कुल ही सत्य नहीं है तो जो ये जान लेता है कि द्वया भाव है द्वैत का बिल्कुल अभाव है वो जो जानने वाला है ना वो निर्निमित अरे ना उसको जाने के लिए सूक्ष्म शरीर है और ना सूक्ष्म शरीर को ड्राइव करने के लिए धर्माधर्म करता है बोला ये शरीर को चलाने के सूक्ष्म शरीर का संचालन करने के लिए भी एक करता चाहिए सूक्ष्म शरीर मोटर है वो है ना और जो उसमें करता बैठता है न करता बैठता है सो ड्राइवर है है ना और वो धर्मा धर्म के अनुसार धर्मा धर्म के अनुसार जैसी वासना होती है कि कहाँ जाना है उसके अनुसार संचालन करता है और यहाँ भाई मोटर भी सपने की और धर्मा धर्म भी सपने का और ड्राइवर भी सपने का और उसमें जो मालिक बन के बैठा हुआ है, है ना परिच्छि दृष्टा बन के बैठा हुआ है वो भी सपने का नारायण कहो है ना? जब ये बात मालूम हो गई तो निर्निमित हो तो जाए थे न मोटर ही नहीं ड्राइवर ही नहीं है ना? पेट्रोल ही नहीं है ना? धर्मा धर्म की पेट्रोल ही नहीं बिल्कुल अब कहा यात्रा कहाँ होगी I'm a man.